ज्ञान है लो तो आत्मज्ञान के या पेड़ी पेड़ी पेड़ी। पेड़ी के विषय में बुद्धि निवृत्ति का कारण है न जायते थे वासे कहा गया तो क्या था तुम योगे इमाम सुनो किन्तु योग के विषय में इसको सुनो ये बताया था ना और योग का से क्या किया था कर्म कर्मयोग योगे का क्या अर्थ था कर्मयोगे और दो अर्थ थे कर्मानुष्ठान और समाधि योग हाँ अष्टांग योग है ना और कर्मानुष्ठान इसको सुनो अब देखेंगे श्लोक में क्या आयागे पार्थ युद्धिया युक्त है कर्मबंधन प्रयासि की जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मबंधन को छोड़ देगा जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्मबंधन को छोड़ देगा शांक विषय बुद्धि तो पूर्व में कही गई, अब आगे किसको कहेंगे कर्मयोग विषय बुद्धि को उ? तो कर्मयोग विषय बुद्धि को कहा जा रहा है कि जिस बुद्धि से युक्त होकर तू ए, कर्म बंधन को छोड़ देगा ध्यान देना कि कर्म बंधन का मतलब है संसार बंधन तो संसार बंधन से छूटने का साक्षात उपाय कर्मयोग है क्या कर्मबंधन से छूट संसार बंधन से छूटने का उपाय कर्मयोग है किन्तु साक्षात उपाय हाँ पर यहाँ जो कहा है ना जिस बुद्धि से युक्त होकर तू कर्म बंधन को छोड़ देगा यह क्या है कि उसकी प्रशंसा की जा रही है किसकी कर्म योगी हाँ। लगाइए ताम बुद्धि में स्तोतीरोमे रुचि बढ़ाने के लिए कर्मयोग विशेष बुद्धि में रुचि बढ़ाने के लिए या कर्मयोग में रुचि को बढ़ाने के लिए क्या कहेंगे कर्मयोग में रुचि हाँ प्ररोचनाथम कर्थ है रुचि बढ़ाने के लिए कर्म योग में रुचि को बढ़ाने के लिए उस बुद्धि की स्तुति करते हैं मतलब कर्मयोग विशेष बुद्धि की स्तुति करते हैं ठीक है कर्मयोग विशेष बुद्धि की स्तुति करते हैं या कर्म हाँ ठीक है या कर्म ज्ञान की स्तुति कर सकते हैं बुद्धि का अर्थ ज्ञान होता है ना क्या आपने बताया इसका अर्थ कर्म योग में रुचि बढ़ाने के लिए उस बुद्धि की स्तुति करते हैं यह क्या है तू योगे इमाम सुनो योगे इमाम का क्या था इमाम बुद्धिम इमाम बुद्धिम आ, योगे इमाम बुद्धिम सुनो योग के विषय में इस बुद्धि को सुनो तो इस इसमें वास्तव में क्या था अनंतरा में उच्च बुद्धिम बुद्धिम्म आगे कही जाने वाली बुद्धि को सुनो तो इस बुद्धि की स्तुति करते हैं कौन जो बुद्धि आगे कही जाने वाली है कर्म योग को विषय करने वाली बुद्धि जो आगे कही जाएगी उस बुद्धि की स्तुति करते है किस बुद्धि की कर्म योग, कर्म योग, योग को विषय करने वाली बुद्धि की कर्मयोग बुद्धि की ठीक है कर्म योग से संबंध रखने वाली बुद्धि की क्यों? कर्म योग में क्यूँ स्तुति करते हैं किसने रुचि हाँ योग में रुचि बढ़ाने के लिए कर्म योग कर्मयोग बुद्धि की स्तुति करते हैं कैसे स्तुति देखना स्तुति का क्या अर्थ है यहाँ पे प्रशंसा प्रशंसा है बुद्धिया है यह से लिया है इन्होंने योग विषेया योग विषेया तो जिस बुद्धि से युक्त होकर थे अर्थात योग विषय विशेष बुद्धि से युक्त होकर के योग विषय बुद्धि से युक्त होकर के या कर्म योग विषय बुद्धि से युक्त होकर के हे पार ये इससे कर्म योग कैसे करना है बोला ऐसी मैं करता हूं। नहीं आ आ या करता हूँ अभी नहीं आया है न चलो बता देंगे कि मतलब अपने को अकर्ता भोक्ता मानते हुए ईश्वर की आराधना रूप कर्मों को करना है ईश्वर की आराधना रूप कर्मों कर्मों. अच्छा वही कर्ता भोक्ता मानेंगे तो बंधन के कारण हो जायेंगे कर्म अकर्ता भोक्ता मानते हुए शास्त्रीय कर्मो को करना है लगाइए हे पार्थ कर्मबंधन में जो है ना समास बताते हैं यो कर्म एव बंधा कर्म अरे समास है कर्म एव बंधा कर्म बंधा सम द्वितीय में क्या बनेगा कर्म बंधन श्लोक में द्वितीय पिछनाथ है ना तो कर्म में कर समान लग गया कर्मा यो बंधा कर्मबंधा नीलम या उत्पलम नीलम याद उत्पलम अथवा नीलम एव उत्पलम एव लगा करके भी कर्म नार्य समाज का विग्रह होता है तो यहाँ एव लिख करके कर्म नार्य समाज का विग्रह कर दिया तो कर्म ही है यहाँ पर बंधन से कैसा बंधन धर्म धर्म आख्यो ऐसा लगाना फिर नहीं नहीं ये द़.. कर्म का विशेषण है धर्मा धर्म नामक कर्म ही बंधन है क्या कहेंगे धर्मा धर्म धर्म नामक कर्म धर्मा हाँ। धर्म नामक कौन धर्म कर्म में कोई कर्म धर्म रूप होता है कोई कर्म धर्म जब कोई कर्म धर्म होता है कोई कर्म तो धर्मा धर्म आपके का क्या अर्थ धर्मा धर्म नाम वाला धर्म धर्म नाम वाला कौन है हाँ किसी कर्म का नाम धर्म किसी कर्म का नाम अधर्म शास्त्र शास्त्र कर्म होगा तो धर्म होगा और शास्त्र कर्म होगा तो ये धर्मा धर्म नामक कर्म रूप ही बंधन ठीक है उसको क्या कहेंगे कर बंधन लग गया कि धर्मा तो धर्म कर्म बंधन से छूट जाएगा मतलब धर्मा धर्म नामक कर्म रूप बंधन से छूट जाएगा या धर्मा धर्म नाम वाले बंधन से छूट जाएगा कर्म का क्या अर्थ है धर्मा धर्म ठीक है इसलिए करु बंधन से छूट जाएगा धर्म से भी बंधन जैसे अधर्म से वंदन होता है वैसे ही धर्म से भी वंदन होता है अधर्म का फल क्या होता है पाप का भोग तो धर्म का फल क्या है सुख का भोग तो सुख के विषय सुख के भोगने से उसमें आसक्ति होती है कि नहीं हाँ जब आसक्ति होती है तो फिर कैसे मुक्ति होगी है ना पुनरम चंद्रमरभ चलता रहेगा और कोई केवल सुख भोगे ऐसा होता है क्या सुख तो लेस है और सब दुखी दुख पीछे रहता है सब उसमें भी ऐसा ये देखना तो धर्म भी बंधन का कारण है लेकिन निष्काम भाव से जो ईश्वर की आराधना रूप किया जाएगा वो चित्त बुद्धि के द्वारा मोक्ष का साधन बन जाएगा ठीक है जो सकाम का धर्म है ना वो बंधन का कारण बन जाता है ये देखिएगा निष्काम अब देखे यहाँ कम प्रयास ऐसी उसको छोड़ देगा तो कर्म में ध्यान देना उस बुद्धि के द्वारा सीधे कर्म बंधन को छोड़ेगा क्या ज्ञान द्वारा मतलब कर्म विषय बुद्धि से युक्त होकर तो कर्म करेगा कर्म विश्व बुद्धि से युक्त होकर क्या करेगा और कर्म करने से क्या होगा शुद्धि होगी और फिर क्या होगा ज्ञान होगा।, होगा तो यहाँ पर जो है ना कर्म करने से जब ज्ञान होता है ना तो ज्ञान भी होता है ईश्वर की कृपा से कैसे होता है देखो क्या लिखा है वास्तविक ईश्वर प्रसार निमित्त ज्ञान प्राप्ति है ईश्वर की कृपा के कारण ज्ञान की प्राप्ति होने से या ईश्वर की कृपा से होने वाले ज्ञान की प्राप्ति से उस बंधन को छोड़ देगा ज्ञान की प्राप्ति से बंधन को छोड़ेगा बंधन छोड़ने का कारण क्या है ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान कैसे प्राप्त होगा हाँ ईश्वर प्रसाद प्रसाद करके अनुग्रह है ना कृपा हाँ और ईश्वर कृपा ईश्वर का आश्रय ना लेना तो कहीं का रहता नहीं है कुछ भी नहीं है जीवन में उस पर लाभ भाषा सीधे शब्द अच्छा अब ध्यान देना कर्म करते करते चित्त शुद्धि जैसे होगी वैसे ईश्वर की कृपा फूटी जाएगी है ऐसा तो ईश्वर की कृपा से होने वाले ज्ञान की प्राप्ति से उस बंधन को करु बंधन को छोड़ देगा ठीक है ज्ञान प्राप्ति से छोड़ेगा कर्म करने से होगी फिर क्या होगा हो आ, तो ज्ञान तो होगा हुआ है कैसे हुआ है जैसे कर्म जड़ होता है वो फल स्वयं फल दे सकता है पूर्व मीमांसा ये आजकल जो चली है ना किसकी कुमार भट्ट की यहाँ तक की ने भी पूर्वी वांसा में ईश्वर का उल्लेख नहीं किया है हालांकि उत्तरी वांसा में जेमिनी के नाम से कुछ सूत्र मिलते हैं जो कि ईश्वर के पक्ष जाते हैं मिलते हैं हाँ तो पूर्वी वांसा में क्या है कि जो मत में ईश्वर को स्वीकार नहीं किया जाता है कहते हैं कि कर्म करने से क्या होता है अपूर्व अपूर्व मालूम है ना अब अपूर्व से क्या होता है फर? है अपूर्व से क्या होता है अपूर्व जानते हैं जैसे देखना कि आपने अभी क्या है कि किसी को शुभ कर्म किया कोई ईश्वर की प्राप्ति के लिए आपने कोई याद किया तो याद क्रिया क्या है देवता उद्देश्य द्रव्य त्याग यही तो याद है ना देवता को उद्देश्य करके द्रव्य का त्याग कर दिया तो क्रिया तो छड़ी गए समाप्त हो गई याद आपका यही तो याद है अब कारण को कार्य के अभी वही पूर्व तक रहना चाहिए मिट्टी से घट बनता है तो जो जिस जि, जिस सामग्री से घट बनता है वो सभी सामग्री घट से अव्यवाहित पूर्व तक रहती है ना हुं? तो क्या है कि अपूर्व से फल की प्राप्ति होती है स्वर्ग की तो अपूर्व को क्या है फल प्राप्ति के नहीं थोड़ा दोबारा ध्यान देना दोबारा दुछ ध्यान देना दुछ क्या है कारण को कार्य से अव्यवाहित पूर्व तक रहना चाहिए जैसे मिट्टी आदि सामग्री से घट बनता है तो घट के अव्यवाहित पूर्व तक क्या रहती है वो मिट्टी आदि सामग्री तो क्या है कि कर्म से क्या होता है स्वर्ग ज्योतिष टो तो में स्वर्ग काम हो जाए स्वर्ग की कामना वाला व्यक्ति जो टो में याद करे तो मतलब याग आदि कर्मों से क्या होता है फल की प्राप्ति होती है तो याद क्रियाएं तो क्रियाए हैं ये फल प्राप्ति की अब वही टूर तक रहती है क्या स्वर्ग तो मरने के बाद मिलेगा और उसका कारण क्या है याद तो अभी नष्ट हो गया तो स्वर्ग मिल पायेगा नहीं।, नहीं मिल पायेगा नहीं मिल सकता है ना कारण तो पहले ही नष्ट हो गया कार्य बहुत समय बाद होगा नहीं मिल पाएगा ना ऐसे ही कहते हैं कि क्या है कि हिंसा करने से पाप वो क्या होता है नरक होता है अब किसी ने किसी को मार दिया मारना क्या है? क्रिया है ना हो गई और वो नरक नरक तो बहुत समय बाद होता है ना मरने के बाद कुछ भी होगा तो वो भी क्या फल प्राप्ति के पूर्व तक नहीं हिंसा क्रिया तो कैसे फल होगा तुम्हें तो मान सको क्या कहना है की वो जो है ना इन कर्मों से क्या उत्पन्न होता है अपूर्व और अपूर। फल पर्यंत स्थायी रहता है तो शुभ कर्मों से क्या है कि अपूर्व शुभ पूर्व होता है अशुभ कर्मों से अशुभ पूर्व होता है तो अपूर्व जो है वो क्या होता है कि फल प्राप्ति पर्यंत बना रहता है तो फल का जनक किसको मानते नहीं मानता अपूर्व को मानते हैं अपूर्व को मानते हैं तो अपूर्व समझ लिया अपूर्व रहता है ना हाँ फल तक और उसमें भी जो है ना ये वैष्णव वेदांति जो है ना रहमानचार्य आदि वो अपूर्व को भी नहीं मानते वो कहते हैं कि जैसे ये क्या है कर्म जड़ है इसको फल दे सकता है अपूर्वी जड़ है स्वयं फल दे सकता है और तो फल तो ईश्वर के अनुग्रह से मिलता है ईश्वर की कृपा से ईश्वर समर्थ है और तो फल देने वाला कौन है तो बस सीधी बात है ईश्वर विद्यमान है ईश्वर मतलब शुभ कर्मों का फल देते हैं ईश्वर प्रसन्न होकर के और पाप कर्मों का फल देते हैं कुपित होकर के तो जो जिसको भी मानसा कहते हैं ना शुभ कर्मो से अदृष्ट होता है ना वो ईश्वर की प्रसन्नता रूप है वैश्विक सिद्धांत में और जो कहते हैं क्या कि अशुभ कर्मों से जो अपूर्व होता है वो ईश्वर का खूब रूप है तो वो अपूर्व को भी नहीं मानते वेदांत में जो वैष्णो वेदांत आचार्य है वो को भी नहीं मानते वो ईश्वर ईश्वर से कुछ करता है हाँ मीमांसा मतवे अपूर्व को माना जाता है और व्यवहार व्यय भाट्टा ईसा कहने वाले शंकराचार्य अनुयायीपूर् मानते, है। मानते हैं लेकिन यहाँ तो भाषाकार ने ईश्वर कृपा कह दिया है कृपा कह दिया है उसे अपूर्व मानने शंकराचार्य अनुजादी वैष्णव को मतव्य अपूर् नहीं माना गया ईश्वर सब करते हैं अब देखेंगे ये तो ईश्वर की कृपा से ज्ञान प्राप्ति के द्वारा करु बंधन को तुम छोड़ देगा अच्छा है ना जो कहते हैं कि वेदांत का अभ्यास करके वह ज्ञान हो जाएगा तो अभ्यास का फल कौन दे रहा है अभ्यास का फल कुछ मान नहीं करें ईश्वर की तरफ जहाँ पीठ किया वहाँ कुछ भी सा हाथ लगेगा नहीं किम से अन्यथा और क्या देखना महतो न न अस्ति अस्ति प्रत्यवायः निकक्रमना न अस्ति अस्त करते देखेंगे नस्ती में मोक्ष मार्गे कर्म योगे मगे कर्मयोगे ईका मोक्ष का मार्ग ज्ञान योग और कर्म योग मोक्ष का साक्षात मार्ग क्या है ज्ञान योग और परम्परिया मार्ग क्या है मार्ग तो दोनों हो गए ना एक साक्षात परम्परिया इसलिए बोला मोक्ष के मार्ग कर्म योग करते मोक्ष मार्ग और मोक्ष मार्ग से क्या लेना है यहाँ कर्म में है ना परम्परिया तो है ना मोक्ष का मार्ग अब देखना अभिक्रम नाशा पर समाज देखना क्या बनेगा अभिक्रमश नाशा सठी होगा ना इसको समझाते हैं अभिक्रमणम का अर्थ है अभिक्रम है ना आपका जी अभिक्रमणम अभिक्रमण को कहेंगे अभिक्रम अभिक्रमण को क्या कहेंगे अभिक्रम का अर्थ है क्या है प्रारंभ में अभिक्रम का तो तस्थे, तस्थे क्या है प्रारंभ तो तस् तस्व से क्या लेना है अभिक्रम से तस्व से क्या लेना है तस्वनाथ अभिक्रम से नाशा नाश्ति है लगाइए आप इसको कर्म योग में अभिक्रम का नाश नहीं होता है समझ कि कर्म योग में आरंभ किए गए साधन का नाश नहीं होता है क्या कर्म योग में आरंभ किए गए साधन का नाश नहीं होता कर्म योग में आरंभ किए गए साधन का नाश नहीं होता है जो भी आप कर्म योग करेंगे ईश्वर को उद्देश्य करके तो निष्काम भाव से जिस भी कर्म को करेंगे परोपकार करेंगे सेवा करेंगे जो भी करेंगे उसका नाश नहीं।, नहीं होता है चाहे वो वैदिक कर्म हो या हो या किसी की सेवा आदि हो नाश नहीं होता है यथा कृषि आदि देखो तो जैसे कृषि और वाणिज्य आदि लौकिक कर्मों का नाश होता है खेती करो वर्षा ज्यादा हो गई तो नाश हो गया ना, ना कृषि का और व्यापार में भी कभी कभी घाटा हो जाता है तो जैसे कृषि आदि जैसे कृषि वाणिज्य लौकिक कर्मों का नाश होता है या जैसे कृषि वाणिज्य लौकिक साधनों का नाश होता है लगेगा जैसे कृषि व्यापार आदि लौकिक साधनों का नाश होता है वैसे क्या है कर्म योग में आरंभ किए गए साधन का नाश नहीं होता है उसका फल अवश्य मिलता है ये ध्यान रखना योग विषय प्रारंभ से अनेकांतिक फलत्व योग के विषय में योग के विषय में आरम्भ किया गया साधन का अनेकांतिक फल नहीं है मतलब विचारी फल नहीं है अर्थात अनिश्चित फल नहीं है अनिश्चित फल नहीं है योग के विषय में आरंभ किए गए साधन का अनिश्चित फल नहीं है अनिश्चित फल अनियत फल नहीं है मतलब उसका फल कैसा है नियत निश्चित है अनैकान्तिक कार होता है व्यविचारी मतलब अनियत या अनिश्चित गोबरी समासिकम फलम से मतलब अनिश्चित फल वाला अपित्वा प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा अनिश्चित फल में हाँ। उसका अनिश्चित योग के विषय में आरंभ किए गए साधन का अनियत फल नहीं है अध्रु फल नहीं है मतलब फल अवश्य मिलेगा भाष्यकार कहते हैं कर्मयोग हाँ कर्म योग भी क्या प्रश्न है यहाँ पर है तो लगा इतना लगाइए ये श्लोक ई अविक्रम नाशानाश थी की कर्मयोग के विषय में आरंभ किए गए साधन का नाश नहीं होता है कर्म योग के विषय में आरंभ किए गए साधन का नाश hmm. साधन का नाश नहीं होता है मतलब क्या है उसका उ, उ, की, उसका अनियत फल नहीं है मतलब कर्मयोग के विषय में आरंभ किए गए साधन का फल अवश्य प्राप्त होता है उसका फल अवश्य प्राप्त ये मतलब है अनिश्चित फल नहीं होता है अर्थात फल अवश्य प्राप्त होता है लग गया इतना यह विक्रम नाशाना और प्रत्यवायना थे तो यहाँ देखना प्रत्यवाय कर विपरीत फल आगे देखना जैसे देखना चिकित्सा करते हैं ना रोग निवृत्ति के लिए तो कभी प्रत्युआ हो जाता वैसे प्रत्यु का सामान्य अर्थ तो विघ्न है पर यहाँ ऐसा अर्थ नहीं लेना जैसे चिकित्सा करते हैं रोग निवृत्ति के लिए प्रत्यु का पाप है सामान्य अर्थ विघ्न नहीं है प्रत्युह का सामान्य अर्थ पाप है क्या अर्थ नहीं बल्कि पाप अर्थ है पर यहाँ पर ये अर्थ नहीं लेना पाप अर्थ यहाँ ऐसा समझना जैसे रोग निवृत्ति के लिए चिकित्सा की जाती है और तो कभी कभी ऐसा होता है किसी चिकित्सा से रोग की वृद्धि और अधिक हो जाती है और कभी मृत्यु तक हो जाती है देखा जाता है ना तो जैसे चिकित्सा का विपरीत फल होता है वैसे इस कर्म योग के विषय में आरंभ किए गए साधन का विपरीत फल तो होता तो नहीं होता है लगा जा लगाइए किंच मतलब और क्या तो चिकित्सा वृत्या ना विद्य चिकित्सा की तरह प्रत्यवाय नहीं होता है मतलब चिकित्सा की तरह व्याधि की अधिकता अथवा मृत्यु रूप प्रत्यय नहीं होता है चिकित्सा की तरह व्याधि की अधिकता अथवा मृत्यु रूप प्रतिवाय नहीं होता है मतलब कि चिकित्सा करने से प्रतिवाय होता है कैसा तो प्रतिवाय व्याधि की अधिकता अथवा मृत्यु तो वैसा यहाँ पर कुछ भी प्रतिवाय नहीं है ठीक है चिकित्सा <tough> करने से क्या प्रतिभा हो सकता है रोक की अधिकता और अथवा मृत्यु हो सकती है तो वैसा कर्मयोग करने में कोई भी प्रतिवाय नहीं होगा मतलब उल्टा कुछ भी नहीं होगा लोग बोलते हैं औसत खाई थी रोग ठीक होने के लिए रोग बढ़ गया ऐसा जो देखा जाता है चिकित्सा करते हैं ठीक होने के लिए मर जाते हैं लोग किम किम क्या है हां, तो मतलब तू तो क्या होता है? है? या होगा तू किम भवती ऐसा नहीं करना तो क्या होता है देखना श्लोक देखेंगे स्वल्पम अपर्म से स्वल्पम अपर्म से अश्वधर्म से स्वल्पम अपता बयाते रहते अश्वधर्म से ना तो यह कौन सा धर्म है, आपका कर्मयोग है कहा कह है ना इससे धर्म का स्वल्पम कर स्वल्प अनुष्ठान इस कर्मयोग रूप धर्म का धर्म क्या है यहाँ पर कर्मयोग इस धर्म का इस स्वधर्म का थोड़ा भी अनुष्ठान या थोड़ा भी आचरण महता भयात्र महान भय से रक्षा करता है किससे रक्षा करता है महान भय हाँ तो कभी भी स्वधर्म का त्याग नहीं करना चाहिए जिसके लिए जो तो स्वधर्म है भगवान नाम जब है सेवा है महापुरुषों की गुरुजनों की जो भी है थोड़ा भी आचरण जो है ना वो क्या है महान वैसे रक्षा करता है ये भगवान के वचन है ये देखिए लिया है अस्व अब अश्व धर्म से ले लिया योग धर्म से मतलब योग रूप धर्म कर्म योग रूप धर्म का कर्म योग रूप धर्म का स्वल्पम है ना हाँ स्वल्प अच्छा इस कर्मयोग रूप धर्म का थोड़ा अनुष्ठान है अनुष्ठितम का क्या अनुष्ठान ये आचरण का और पर महता, महता भयात है ना तो भयात से लिया है संसार भयात भयात से क्या लिया है जन्मरण आदि लक्षण वाला संसार भय जन्म मरण आदि लक्षण वाला संसार है ध्यान देना ये लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है लक्षण क्या है जन्म मरण आदि आदि से आदि बीमारी और लक्ष्य क्या है संसार भय जन्म मरण आदि हो रहा है तो इसका मतलब क्या है भी संसार भय बना हुआ।, हुआ है लक्षण से लक्ष्य की पहचान होती है लक्षण क्या जन्म मरण आदि तो जन्म मरण आदि जिसके हो रहे हैं उसको संसार भय बना हुआ है और तो जन्म मरण आदि लक्षण वाले संसार वय से रक्षा करता है कौन रक्षा करता है कर्मयोग का थोड़ा सा इस कर्म योग का थोड़ा भी आचरण है जन्मरण रूप संसार वैसे रक्षा करता है और उसका तो युद्ध उसका क्या सुधर्म है जिसका जो कर्तव्य है जिसके जो कर्तव्य बताए हैं सेवा है भजन है ध्यान है माता पिता की सेवा है बुर्जुनों की सेवा है और जिसका विद्यार्थी का ये सब है है ना सेवा है, स्वाध्याय है सब है तो ये सब रक्षा करता है संसार भय से और लोग इसको, इसको करेंगे तो संसार भय से बच जाएंगे नहीं तो स्वधर्म छोड़ने का पाप आप सीखा है ना स्वधर्मम की हाँ। तो सभी के लिए जो जो कर्तव्य शास्त्र ने निर्धारित किया है सबके लिए बात लागू होती है अब देखिए यहाँ पर कभी गीता से शिक्षा लेकर बहुत लोग कर्तव्यपरायण बन जाते हैं निष्ठावान बन जाते हैं आचरण करने से ही तो शास्त्र पढ़ने का फल है नहीं तो कोई लाभ नहीं है या यम सांख्य बुद्धि युक्ता जो या सांख्य के विषय में बुद्धि कही गई किसके विषय में क्या योगे वक्षमाण लक्षण और योग के विषय में वक्षमा लक्षण बुद्धि है मतलब आगे कही जाने आगे कहिए जाने वाले लक्षणों से युक्त बुद्धि है वक्षमार्थ का क्या अर्थ होता है आगे कहा जाने वाला है आगे कहे जाने वाले लक्षणों से युक्त है कौन बुद्धि वक्ष लक्षणा स्त्रीलिंग है ना तो ये यहाँ पर क्या समझना है बुद्धि बुद्धि का संबंध है सांख्य के विषय में जो बुद्धि कही गई क्या वक्षमा लक्षणा सा स्त्रीलिंग है ना सा बुद्धि और वक्षमार्ड लक्षण वाली वह बुद्धि क्या लग है ना तो दोनों बुद्धियों को कहा जा रहा है सांख्य के विषय में जो बुद्धि कही गई वो बुद्धि सांख्य विषय बुद्धि और वक्षमाण लक्षण वाली बुद्धि योग के विषय में वक्षमाण लक्षण वाली बुद्धि सांख्य बुद्धि योग बुद्धि दोनों को कह रहे हैं भगवान दोनों कह रहे हैं कैसे देखना व्यवसायत्मिका बुद्धि गुरु नंदन गुशा सा व्यवसायी नाम हैंदन बुद्धि एक व्यवसायात्मिका बुद्धि एका किया हे कुरुनंदन ये एक अर्थ भाष्म मार्गे मार्गे अर्थ क्या है कल्याण के मार्ग में कल्याण के या मोक्ष के मार्ग में कह सकते कि मोक्ष के मार्ग में या कल्याण के मार्ग में व्यवसात्मिका बुद्धि एक का व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है व्यवसायत्मिका बुद्धि एक है व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब निश्चात्मिका बुद्धि एक है इसको आप समझिए तो अब ये ध्यान देना व्यवसायत्मिका करके क्या किया है भास्पकार ने यहाँ पर निश्चयात्मिका निश्चय स्वभाव मतलब निश्चय स्वभाव वाली निश्चयात्मक स्वभाव वाली बुद्धि एक ही है जबकि अवतरणिका में भास्पकार ने क्या बोला है सांख्य विषय बुद्धि जो कही गई और क्या लगाया है ना तो दोनों को लेना है ना और फिर दो भगवान क्या कहते हैं एक है तो एक है इसका मतलब दो में से एक बुद्धि को लेना है ऐसा तात्पर्य नहीं है दो में से एक बुद्धि को लेना ऐसा तात्पर्य नहीं। अब कहें कि फिर क्या है कि दोनों बुद्धि मिला करके एक है दो बुद्धि भी एकता है ऐसा भी तात्पर्य नहीं। आ, ऐसा भी तात्पर्य नहीं है क्या है थोड़ा लिख लीजिए आप यहाँ एक तो लिखना है आपको कितनी समस्या इसकी देखो तो ये समझ गए ना जो एक का है ना भगवान ने और भाषाकार और प्रणिका में कह रहे हैं दो। कि दोनों को तो एक का मतलब किसी एक बुद्धि को लेना है ऐसा भी मतलब नहीं है और दोनों बुद्धिया मिला कर एक है ऐसा भी मतलब नहीं, नहीं है तो क्या है तो यहाँ पर ऐसा समझना लिखिए यहाँ पर दो दोनों बुद्धियों में किसी एक बुद्धि को लेना है ऐसा तात्पर्य नहीं है चलेगा यहाँ पर दोनों बुद्धियों में किसी एक बुद्धि को लेना है ऐसा तात्पर्य नहीं है तथा दोनों बुद्धियों की एकता बताने में भी तात्पर्य नहीं, तो नहीं है दोनों दोनों बुद्धियों, बुद्धियों का बताने में भी तात्पर्य नहीं है दोनों बुद्धियों का एक तो बताने में भी तात्पर्य कर लिख लिए थे किंतु जैसे सांख के विषय में बहुत बुद्धियाँ नहीं होती हैं क्या लिखा किन्तु किंतु जैसे सांख के विषय में बहुत बुद्धियाँ नहीं होती हैं वैसे योग के विषय में बहुत बुद्धियाँ नहीं होती हैं के विषय में बहुत नहीं होती योग के विषय में बहुत बुद्धियाँ नहीं होती है दिखा? और आ, और वैसे योग के विषय में बहुत बुद्धियाँ नहीं होती हैं एक बार इस वाक्य को दोहरा देंगे किंतु बोलो बोलो किंतु के विषय विषय में नहीं होती है। वैसे में बहुत बहुत नहीं नहीं वैसे अच्छा और लिखना जैसे सांख्य के विषय में निश्चयात्मिका बुद्धि एक, एक ही होती है क्या लिखा जैसे सांख्य के विषय में व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही होती है निश्चयात्मिका भी, भी बात है जैसे सांस के विषय में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है वैसे योग के विषय में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है लिखा हाँ मतलब दोनों में एक मतलब सांख <|hi|> के विषय में एक बुद्धि और योग के विषय में एक बुद्धि ठीक है समझ में आई सांख के विषय में कितनी बुद्धि और योग के विषय में हाँ ये लेना है दोनों के विषय में एक बुद्धि के मिलाकर तो एक नहीं है ना अच्छा एक ना तो तात्पर्य समझ गया नहीं तो बोले लिख लेना मतलब संख के विषय में एक बुद्धि और योग के विषय में कैसी निश्चयात्मिका सांघ के विषय में एक बुद्धि और है, होती है। वैसे योग के होती है। ये, इस मतलब सांघ के विषय में एक निश्चयात्मिका बुद्धि और योग के विषय में एक निश्चयात्मिका बुद्धि यही जो तो भाषा काल ने चय लगाया है ना दोनों को पकड़ना है कम की लगाइए यहाँ व्यवसायत्मिका का अर्थ क्या किया है निश्चय स्वभाव का मतलब निश्चय स्वभाव वाली निश्चयात्मक स्वभाव वाली एका एवं बुद्धि अब देखना एक ही बुद्धि होती है इसको थोड़ा लिखना है थो। हाँ लिख लो थोड़ा यहाँ पर आप ये लिखिए यहाँ पर आप सांख्य बुद्धि नहीं सांख्य के विषय में होने वाली एक बुद्धि क्या होने वाली एक बुद्धि या सांख्य बुद्धि लिखिए लिखिए आत्मा अविकारी है सरोगत है नित्य है स्वयं प्रकाश है अप्रमेय है इस प्रकार निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि इस प्रकार निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि आपने इस वक्त को दो रहना था अभी अभी दूर है ना क्या एक बुद्धि हाँ? आत्मा नहीं क्या फिर बोल संख्य के विषय में के विषय में होने हाँ, एक बुद्धि ठीक है है ना बुद्धि एक बुद्धि एक बुद्धि क्या फिर आत्मा हम्म अभिकारी है अभिकारी है निश्चय वाली नहीं इस प्रकार निश्चय स्वभाव वाली तो ये ये क्या होगी शांख बुद्धि हो गयी ना ये क्या हो गयी शांत बुद्धि ये शांख बुद्धि एक ही होगी शांख बुद्धि कितनी होगी हाँ इतना ही होगा अब देखना अब दूसरा आप लिखिए यही दूसरा ऐसा लिखना कर्म के विषय में होने वाली एक बुद्धि या कर्म का मतलब योग बुद्धि योग के विषय में होने वाली एक बुद्धि या कर्म योग के विषय में होने वाली एक बुद्धि यदि फल की आसक्ति को छोड़कर लिखिए कर्तृत्व भाव तथा फल की आसक्ति को छोड़कर अच्छा? भाव तथा फल की आसक्ति को छोड़कर धुंध वगैरह छोड़ने समझ लेना धुंदो को छोड़कर है क्या लिखा कर्तृत्व भाव तथा फल की आसक्ति को छोड़कर ध्वध से रहित होकर ध्वधों से रहित होकर ईश्वर की आराधना रूप शास्त्र विहित कर्मों को करना चाहिए ईश्वर की आराधना रूप या ईश्वर की आराधना के लिए समझ सकते हैं ईश्वर की आराधना रूप शास्त्र सम्मत कर्मों को करना चाहिए शास्त्र सम्मत कर्मों को करना चाहिए ऐसी ऐसी निश्चय स्वभाव वाली बुद्धि योग बुद्धि है तो दोनों की लेना व्यवसायित्य बुद्धि मतलब क्या है सांख के विषय में और योग के विषय में सांख के विषय में एक एक बुद्धि और योग के विषय में एक बुद्धि तो दोनों को कह रहे भगवान यहाँ पर लगाइए हे कृनंदन एक अर्थ है श्रेय मार्ग या मोक्ष के मार्ग में कल्याण के मार्ग में व्यवसायित्विका बुद्धि एक ही होती है उनका एक ही निश्चय होता है जो ज्ञान योग में लगा है उसका ऐसा निश्चय होता है क्या आत्मा अभिकारी है स्वर्गत है नित्य है एक है स्वयं प्रकाश है तो अच्छा अच्छा अच्छा ऐसा उसका क्या होता है कि एक बुद्धि ऐसा अच्छा उसका एक बुद्धि दूसरा कोई विचार उसके मन में नहीं आता उसके मन में कोई दूसरा विचार नहीं आता है और जो कर्म योग में लगा है वो सोचता है क्या, क्या कर्ित भाव फल की आसक्ति को छोड़कर ईश्वर की आराधना दुंदो से रहित होकर ईश्वर की आराधना के लिए कर्मों को करना, करना है।, है करना चाहिए तो ऐसी एक बुद्धि उसके रहती है और कोई फालतू व्यर्थ के विचार उसके मन में नहीं आते हैं अब ये आगे लगाएंगे आप एकायु बुद्धि अब देखिए श्लोके हे कुनंदन मोक्ष मार्ग में व्यवसाय का बुद्धि एक होती है एकाओ बुद्धि ही लगाइए भाषा में इतर विपरीत बुद्धि शाखा वेद से था इतर विपरीत बुद्धियाँ तो इन दो बुद्धियों से इतर इतर से क्या लेना है? दो बुद्धियों से इतर, इतर वो बुद्धियाँ कैसी है विपरीत बुद्धि है इतर बुद्धियाँ कैसी है लिखिए विपरीत बुद्धि कैसे आत्मा कर्ता भोक्ता है क्या आत्मा करता है, लिखा अब लिखिए याग कर्मों के द्वारा धर्म आदि तीन पुरुषार्थ को प्राप्त करना चाहिए धर्मर्थ के धर्म अर्थ और काम को प्राप्त करना चाहिए काम का क्या अर्थ यहाँ पर काम में फल इच्छा अर्थ नहीं है, है न धर्म अर्थ काम और का... क्या लिखा आपने हाँ धर्म अर्थ और काम को प्राप्त करना चाहिए धर्म ऐसे काम और मोक्ष है ना मोक्ष के लिए तो बताए ना ज्ञान मार्ग और करु मार्ग अभी काम ध्यान देना काम अर्थ इच्छा होता है पुरुषार्थ किसे कहते हैं पुरुषेण अर्थ है और कि पुरुष के द्वारा जो कहा जाता है पुरुष पुरुषेण अर्थी पुरुषार्थ पुरुष जिसकी कामना करता है पुरुष जिसको चाहता है उसे पुरुषार्थ कहते हैं तो पुरुष इच्छा को चाहता है क्या हाँ? नहीं तो धर्म अर्थ काम यहाँ पर काम सब इच्छा को वाचक हो सकता है क्या तो कामते काम आ मतलब पुरुष जिसकी कामना करता है तो वहाँ पर काम अर्थ क्या है आपका का काम्य विषय क्या है हाँ काम्य विषय मतलब भोग पदार्थ क्या मतलब हुआ भोग भोग्य पदार्थ मोक्ष को छोड़ कर के अन्य जो फल है ना मोक्ष से अतिरिक्त तो फल को क्या कहा गया है वहाँ पर काम मोक्ष से अतिरिक्त तो फल को वहाँ पर काम कहा गया है भोग्य पदार्थों को वहाँ पर क्या है काम कहा गया इच्छा का तो वाचक नहीं है वहाँ पर गीटा में बहुत जगह काम शब्द जो है इच्छा का वाचक आएगा काम करके इच्छा भी होता है अभी देखना तो ये ये जो अभी आपने लिखा है ये विपरीत बुद्धि लिखी आपने ध्यान रखना एक नटकिया लिखा थी सुनाना वहाँ पे भोक्ता है यज्ञ के, के धर्म अर्थ काम की तो करना चाहिए धर्म और काम को प्राप्त करना चाहिए मतलब है ना संसारिक फलों को प्राप्त करना चाहिए मतलब क्या हुआ संसारिक फलों को प्राप्त करना चाहिए ऐसी बुद्धि क्या को बुद्धी, बुद्धी है ऐसी बुद्धि विपरीत बुद्धि है ऐसी बुद्धि क्या विपरीत बुद्धि है अब देखेंगे यहाँ पर इतर विपरीत बुद्धि हाँ तो ये इ, ये इतर बुद्धियाँ कैसी हैं विपरीत बुद्धियाँ हैं इतर विपरीत बुद्धियों के शाखा के भेद की की बातिका है कौन व्यवसायिका बुद्धि बाधिका कौन है अब ये देखना ये विपरीत बुद्धि के शाखा का भेद विपरीत बुद्धि का शाखा समझते हैं वृक्ष की शाखा फिर शाखा से शाखा तो कोई बात चलती है ना उसका फिर एक शाखा हो गई फिर उसकी और शाखा फिर और शाखा तो बात बढ़ती रहती है ना तो ऐसे ही जो विपरीत बुद्धियां हैं ना उनके बहुत शाखाए हैं क्या है कि जो है ना हमको संसार का अमुख पदार्थ चाहिए नौकरी चाहिए धन चाहिए अब वही बात समाप्त हो गई क्या उससे आगे फिर और चाहिए वो पैसा मिलेगा तो उससे हम ऐसा काम कर लेंगे फिर उससे ऐसा हो जाएगा फिर वो हो जाएगा इससे शाखा बढ़ती रहती है तो वही बताते हैं और इसमें क्या जो व्यवसायत्मिका बुद्धि है वहाँ उतना ही है और इसमें तो कुछ नहीं सब क्या दिया वो सोचता रहता है ऐसे ऐसे पदार्थों को सोचता है जिसको कि अनंत काल से प्राप्त करके अभी तक संतुष्ट हुआ नहीं है ये जो जीव है ये तो क्या है कि कीड़ा भी बना है और क्या है इंदिरादी पदों को भी प्राप्त किया है इंदिरादी इंद्रा, देवताओं देवता भी बन चुका है नरक का कीड़ा भी बन चुका है सब कुछ बन चुका है फिर भी अभी इसकी कामना पूर्ण हुई नहीं है ऐसा ही लगा रहता है अब देखिए जब काल से संसार में जो भटक रहा है तो कोई फल नहीं प्राप्त किया ऐसा है क्या या फिर हम लोग जिन फलों को प्राप्त करना चाहते हैं उन फलों से संपन्न जो लोग हैं वो फल जिनको प्राप्त हो गए हैं क्या वो सुखी हैं क्या तो जब वो सुखी नहीं तो जिन पदार्थों को पाकर दूसरे सुखी नहीं है तो उसे हम कैसे सुखी हो जाएंगे ऐसा तो ये इतर विपरीत बुद्धियों के शाखा के भेद का बाध करने वाली है कौन बात करने वाली है जोशाक्ति का बुद्धि जब ये होगी ना तब क्या है दूसरी विपरीत बुद्धियों के शाखा के भेद का बात हो जाएगा ठीक है लगाइए वैसे ऐसा भी कर सकते हैं क्या शाखा के भेदों वाली इतर विपरीत बुद्धियों का बात करने वाली है क्या शाखा के भेदों वाली इतर विपरीत बुद्धि की बात करने वाली है कौन आ, हाँ क्यों बात करने वाली है क्योंकि सम्यक प्रमाण से जन्य है सम्यक प्रमाण से जन कौन व्यवसाय बुद्धि हाँ बात करने वाली है क्योंकि सम्यक प्रमाण से जन्य है कल्याण मार्गे या मोक्ष मार्ग हे कुरुनंदना अब देखना श्लोक में बहुशाखा की अनंता क्या बुद्धिया अव्यवसाय देखना जिनकी व्यवसायित्विका बुद्धि होती है वो तो हो गया व्यवसायी और अव्यवसायत्मिका जिनकी बुद्धि होती है वो हो गए अव्यवसायी अब देखेंगे यहाँ पर अव्यवसायी नाम का अर्थ है लोगों की मतलब जिनकी निश्यात्मिका बुद्धि नहीं है ऐसे मनुष्यों की बुद्धियाँ अव्यवसायी मनुष्यों की बुद्धियाँ बहुत शाखा वाली और अनंत होती है बहुत शाखा वाली और बहुत शाखा अच्छा अनंत ही बहुत शाखा वाली और अनंत होती है अच्छा बहुत शाखा वाली बुद्धि है एक विचार आया फिर दूसरा विचार फिर चौथा विचार मनोराज्य होता रहता है लोगों का तो यधी नहीं उसका या पुनः इतरा बुद्धिया एक पुनः जो पुनः या पुनः जो इतर बुद्धियाँ हैं या अन्य बुद्धियाँ हैं या साम शाखा वेद प्रचार बसात जिनकी शाखाओं के भेद के प्रसार के कारण शाखाओं का भेद फलता रहता सा है शाखाओं के भेद के प्रसार के कारण अब संसार लिखा है ना तो संसार के विशेषण है ये क्या अनंत अपार तथा अनुप्रत संसार अनंत का मतलब क्या है जिसका कोई अंत नहीं है और अपार जिसका कोई पार नहीं है और अनुप्रत मतलब जो कभी भी छुपने वाला नहीं है अनंत अपार तथा अनुप्रत देखना संसार सतत फैला हुआ सतत फैलते हुए और विस्तीर्ण हो जाता है अनंत अपार अनुप्रत संसार सदा फैलते हुए और भी विस्तृत हो जाता है एक मिनट ठीक है ठीक है कौन विस्तृत हो जाता है संसार हाँ। लग गया पुनः जो इतर बुद्धिया हैं जिनकी शाखा भेद के प्रसार के कारण शाखा भेद फैलता रहता है जिनकी शाखाओं के भेद के प्रसार के कारण अनंत अपार कभी भी उपरत न होने वाला संसार सदा फैलते फैलते और विस्तृत होता रहता है और विस्तृत है? है। हाँ संसार तो विस्तृत होता ही रहता है एक जन्म दूसरा जन्म तीसरा जन्म ये सब विस्तारी होता रहता है एक दुख दूसरा दुख दु, दु, दु, एक समस्या दूसरी समस्या उसका कोई हली नहीं है समस्याओं का अब देखना प्रमाण जनित विवेक बुद्धि निमित्त प्रसाद क्या अनंत भेद बुद्धिशु संसारण जन विवेक बुद्धि के कारण और क्या करने पहले करना प्रमाण से जन विवेक बुद्धि के कारण अनंत भेद उपरत होने पर या अनंत भेद होने पर संसार भी हो जाता है पंक्ति लगाइए प्रमाण से जन्य क्या है विवेक बुद्धि प्रमाण से जन्य क्या है बुद्धि तो अब ध्यान देना यहाँ पर समझना विवेक बुद्धि तो इन दो बुद्धियों को समझ लेना कर्मयुक्त हाँ हाँ और योग बुद्धि की प्रमाण से जन्म क्या है सांस बुद्धि और योग बुद्धि के कारण से जनम सांसु और योग के बल से भी के सकते हैं इनके कारण कर लेना कारणा इनके कारण अनंत भेद बुद्धियाँ उपरत होने पर संसार भी उपरत है? हो जाता है इनके कारण क्या है अनंत भेद बुद्धियां समाप्त हो जाएंगी तो संसार भी समाप्त हो जाएगा या तो ईश्वर की आराधना मान करके जो है ना कर्मों को करो परोपकार सेवा जो भी है साधन भजन करो या तो फिर पूरा जो है ना आकर्तित भौक्तृत्व आत्मा का अनुसंधान करो तो ऐसी जो बुद्ध बुद्धियों में कोई एक बुद्धि आ गई तो ये शाखा भेद वाली बुद्धियाँ समाप्त हो जाएंगी और फिर क्या है संसार भी समाप्त हो जाएगा ठीक है ना आनंद भेद बुद्धिया समाप्त होने पर क्या है संसार भी समाप्त हो जाता है अच्छा जो भेद बुद्धियों के कारण क्या संसार बना हुआ है बुद्धि बहुशाखा वे बुद्धियाँ बहुत शाखाएं वाली बहुत शाखा वाली है समाज साहब या साम बहुत शाखाए जिनकी या साम शाम या शाम बुद्धि है ना बहुत शाखा है जिन बुद्धियों की उन बुद्धियों को क्या कहेंगे बहुशाखा बहुशाखा क्या थे बहुबेदा बहुत शाखा वाली बुद्धि बहुत भेदों वाली बुद्धि ऐसा कह सकते है अच्छा अच्छा शाखा भेद कर हमने क्या बताया शाखा का भेद बताया था पहले हाँ वैसे क्या है तो शाखा रूप भेद भी कह सकते हैं बुद्धि के शाखा रूप भेद बढ़ते रहते हैं ना किया जा सकता है क्यों बहुशाखा का यहाँ पर क्या किया वो बहुत कर दिया है तो वहाँ पर शाखा का भेद अथवा शाखा रूप भेद दोनों ही अर्थ सम्भर एक तथ प्रतिशाखा भेदेन ही अनंता प्रत्येक शाखा के भेद से बुद्धियाँ अनंत है क्या प्रतिशाखा भेदेन अनंत और प्रत्येक शाखा के भेद से क्या है बुद्धियाँ अनंत है ही शब्द यहाँ प्रसिद्धि अर्थ में है ही है ना प्रसिद्धि अर्थ में ही सब है मतलब ऐसे लोगों की बुद्धियाँ अनंत हैं ऐसी है ये बात प्रसिद्ध है, है। अनंत हैं बहुत शाखाओं वाली हैं प्रसिद्ध है बहुत भेदों वाली बुद्धियां हैं उनका उनकी बुद्धि में हमेशा भेदी बना हुआ हैसाम तो किन की बुद्धिया ऐसी है अव्यवसायी नाम अव्यवसायी नाम का क्या अर्थ है प्रमाण जनित विवेक बुद्धि रहता नाम प्रमाण से जन विवेक बुद्धि से रहित मनुष्यों की बुद्धियाँ बहुत भेदों वाली होती है और अनंत होती है अब प्रमाण से जन विवेक बुद्धि प्रसंगानुसार संघ बुद्धि और योग बुद्धि ले लेना है अच्छा व्यवसायी लोगों की बुद्धि एक है अब देखेंगे तो तो चलो ये कर लो टाइम तो। उसमें जा रहे हैं ना? दिनगरी में जाना है तो फिर ठीक नहीं लेट हो जाओगे ओम पूर्ण मद पूर्ण पूर्ण पूर्ण पूर्ण श्या पूर्ण पू